कृष्ण प्रमाथि चंचल हिम मनुक प्रमाबलवृ तस्ह मे वावसुदुष्क चंचल हिम मनशतेलेखनाथ से भक्जनपादिदोषाकर्षण न कव अत्यम चंचल प्रमाि प्रमथनशील प्रमथ्नाशरी च विक्षिपति परशीक बलवत् कचित्य शक्यं तस्य किंतुरागवत्म तयभूत मनस निग्रहं निरोधं निरोधम मे वाइव यहा वायुको निग्रह तथा मनसो दुष्कम मने अभी प्रा